देवी निर्व साधना अवसर उपस्थित होने पर श्री अपने को पूर्व संस्कारों तथा अभ्यासों से से मुक्त करके निर्भय कर्तव्य करने में कैसी समर्थ थी इसके अद्भुत दृष्टांत हमें मिल चुके हैं अभ्यास आदि में वैसा परिवर्तन तो कई बार श्री रामकृष्ण के उपदेश के फलस्वरूप होता था लेकिन किसी किसी अवसर पर श्री में सार स्वयं ही व्यवस्था कर लेती थी क्योंकि श्री रामकृष्ण को संतुष्ट करना ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि साधारण लोकाचारादि के क्षेत्र में ही ये बातें प्रयोज्य हैं मौलिक भाव राज्य में दोनों में इतना ऐक्य था कि अधिकांश गुरुत्वपूर्ण कार्यों में न तो श्री माँ को यत्नपूर्वक श्रम ही करना पड़ता था और न श्री रामकृष्ण को ही उन्हें सिखाने की आवश्यकता रहती थी एक स्वर में बंधे हुए पर दृष्टि डालेंगे जिनका विवेचन पहले नहीं हुआ है अठारह सौ पचासी ईस्वी के ज्येष्ठ मास की शुक्ला त्रयोदशी बिल्कुल समीप थी कलकत्ते से कुछ मील उत्तर गंगा के पूर्वी तट पर पानीहाटी में प्रतिवर्ष उस तिथि को चिड़े का या दंड महोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भक्तों के आगमन के पूर्व श्री राम कृष्ण अनेक बार उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे पर इधर कई वर्ष वहां उनका जाना नहीं हुआ था इस वर्ष श्री रामकृष्ण ने अपने भक्तों से कहा जिस दिन वहाँ आनंद का मेला होता है हरिनाम की हाट लग जाती है तुम सब बंगाल के नवयुवक तुमने कभी वैसा नहीं देखा चलो देख आओगे तदनुसार लगभग पच्चीस भक्त उत्सव के दिन प्रातःकाल नौ बजने के ही दो किराए की नावें लेकर दक्षिणेश्वर पहुंचे श्री राम कृष्ण के लिए एक नौका घाट पर बंधी थी कई भक्त स्त्रियाँ भी बहुत सवेरे से आकर सिमा के साथ भोजन आदि व्यवस्था कर रही थी दस बजे सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए श्री रामकृष्ण के भोजनोपरान्त श्री माँ एक स्त्री भक्त के द्वारा पूछवाया कि वे जाएं या नहीं श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया तुम सब तो जा ही रही हो यदि उसकी इच्छा हो तो चले यह सुनते ही श्रीमान ने कहा बहुत से लोग साथ जा रहे हैं वहाँ भी भीड़ बहुत होगी उतनी भीड़ में नाव पर से उतर मेला देखने में मुझे कठिनाई होगी मैं नहीं जाऊँगी उनके अनुमति से सभी भक्त स्त्रियाँ श्री राम कृष्ण की नौका में बैठी और उत्सव दर्शनार्थ पानीहाटी के लिए रवाना हुई उत्सव और भक्त मिलन आदि के समाप्त हो जाने पर श्री राम कृष्ण की नौका जब रात्रि साढ़े आठ बजे दक्षिणेश्वर लौटी तब स्त्री भक्तों ने वह रात्रि मां के साथ बिताई दो दिन के बाद पूर्णिमा को देवी प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव पर काली मंदिर में विशेष समारोह होगा यह जानकर उन्होंने उसे देखने के बाद कलकत्ते लौटने का निश्चय किया रात्रि में श्री रामकृष्ण जब भोजन करने बैठे तब उन्होंने पानी हाटी की बात छेड़कर एक भक्त स्त्री से कहा उतनी भीड़ थी इसके सिवा भाव समाधि होने के कारण सब लोग मुझे देखते रहे साथ न जाकर उसने अर्थात श्री मां ने अच्छा ही किया वह बड़ी बुद्धिमती है उसे मेरे साथ देखने से लोग कहते हंस हंसी आए हैं श्री कृष्ण के भोजनोपरान्त जब एक स्त्री भक्त ने वह बात श्री माँ को बतलाई तब उन्होंने कहा प्रातःकाल उन्होंने जिस ढंग से मुझे चलने के लिए कहवाया उसी से मैं ताड़ तड़ताड़ गई कि उस विषय पर वे मुझे हृदय से आज्ञा नहीं दे रहे हैं यदि उनकी हार्दिक इच्छा होती तो वे कहते हाँ जाएगी क्यों नहीं वैसा न कह जब उन्होंने उस विषय का सारा निपटारा मेरे ही ऊपर छोड़कर कहा उसकी इच्छा हो तो चले तभी मैंने स्थिर कर लिया कि जाने का संकल्प छोड़ देना ही अच्छा है उस दिन श्री रामकृष्ण ने श्री माँ की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण भक्तों को दिया मारवाड़ी भक्त ने अर्थात लक्ष्मी नारायण ने जब मुझे दस हजार रुपया देना चाहा, तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा सिर आर्य के नीचे रख दिया गया है माँ से श्री काली से कहा माँ माँ इतने दिनों बाद फिर मुझे प्रलोभन दिखा दिखलाने लग आई उस समय उनकी श्री की इच्छा जानने के लिए मैंने उसे बुलाकर कहा देखो ये इतना रुपया देना चाहते हैं जब मैंने कहा कि मैं नहीं ले सकता तब ये तुम्हारे नाम से देना चाहते हैं तुम इसे स्वीकार करो ना। कहो क्या कहती हो यह सुनते ही उसने कहा यह कैसे हो सकता है रुपया नहीं लिया जा सकता यदि मैंने लिया तो वह तुम्हारे ही लेने के समान हुआ क्योंकि यदि मैं रखूंगी तो तुम्हारी सेवा तथा जरूरतों पर खर्च किए बिना न रह सकूंगी फलता वह तुम्हारा ही लेना होगा लोग तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम्हारे त्याग के लिए अतः रुपया कभी नहीं लिया जा सकता उसकी वह बात सुन मैंने स्वस्थ का श्वास लिया केवल लौकिक क्षेत्र में ही उनकी सम्रणता प्रकट होती थी ऐसा नहीं बल्कि आध्यात्मिक विषयों में भी श्री का प्रत्येक पद न्यास श्री रामकृष्ण के संपूर्ण अनुरूप था जाने अनजाने वे उन्हें की अनुवर्तनी थी श्री षोडशी पूजा के समय उन्हें हमें इनकी एकात्मता का उत्कृष्ट प्रमाण मिल चुका है नौबतखाने की कोठरी और शाम पुकर की बैठक में श्री की पति सेवा के लिए तपस्या का कुछ आभास पा हम स्तंभित हो चुके हैं लेकिन श्री ने इन तपस्याओं से भी संतुष्ट न हो श्री रामकृष्ण की भांति अपने सारे जीवन को एक अविराम साधना बना डाला था यह अलौकिक व्यवहार था इसलिए यदि इस आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का वर्णन लौकिक रूप में किया जाए तो शायद पाठक सब इसमें पूछ बैठेंगे इसका अर्थ क्या है श्री षोडशी पूजा के अंत में जिन्होंने श्री रामकृष्ण के समस्त साधन फलों को अनायास ही दान स्वरूप पा लिया है जिनके चारित्रिक तथा व्यवहारिक सौंदर्य और माधुरी स्वतः ही सभी के मन में श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं एवं जो शारीरिक क्लेशादि सहकर प्रतीक्षा आदि की पराकाष्ठा प्रदर्शित करती है उनके संपूर्ण स्वार्थहीन अनुपम क्रियाकलाप ही क्या चरम तपस्या नहीं है सिर्फ विधानों के अनुसार कुछ नियमों का पालन किए बिना क्या धर्म जगत में उन्नति नहीं हो सकती यह किस नवीन विषय के का का व्यर्थ प्रयास किया जा रहा है। है। उत्तर में हम हम कहेंगे, अधीरता का कोई कारण नहीं है। हम जीवनी लिखने बैठे हैं, निरपेक्ष रूप से सब कुछ कह जाएंगे उसके प्रयोजन अथवा तात्पर्य के निर्णय का भार हमारे ऊपर नहीं है वह तो वर्तमान और भावी पाठकों के विचाराधीन है हम तो इतना जानते हैं कि श्रीमान जैसी देवी मानवी की कोई भी क्रिया निष्प्रयोजन नहीं है और ऐसी क्रियाएं केवल विधानों के आधार पर न हो आंतरिक प्रेरणा से ही हुआ करती है अतः उनके प्रत्येक कार्य में एक निजी चमत्कार और व्यक्तिगत नवीनता रहती है हम क्रमशः उसी की विवेचना कर रहे हैं दुख की बात तो यह है कि यह निरव साधना अधिकांश अज्ञात है अथवा सुविधित नहीं है उदाहरणार्थ यद्यपि स्वामी शारदानंद जी की दैनंदिनी तथा मास्टर के संस्मरणों से हम जान सकते हैं कि ने संभवतः मई सन को सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया था। तथापि इन उल्लेखों को छोड़कर इस विषय में कोई तथ्य हमें विदित नहीं है फिर भी इन्हें अमूल्य अर्थपूर्ण संकेतों के आधार पर हमें श्री के जीवन की इस दिशा को झांकी लेनी होगी धर्म का परिचय हमें धर्मात्माओं के आचरण और उपदेशों से प्राप्त होता है दक्षिणेश्वर में श्री अनेक धर्मात्माओं के संपर्क में आई थी और उन्हें उनसे शिक्षा भी यथेष्ट मिली थी यहां हम केवल श्री कृष्ण के भक्तों की ही बात नहीं कर रहे हैं बल्कि दक्षिणेश्वर में आए हुए अन्य साधु सन्यासियों के बारे में भी कह रहे हैं दूसरे श्रेणी के अधिकांश साधु सन्यासियों के संबंध में हमारी या तो जानकारी नहीं है या फिर श्री राम कृष्ण की जीवनी में उनका उल्लेख हो जाने से यहाँ उनकी पुनरावृत्ति व्यर्थ है श्री की जीवनी के साथ विशेष रूप से संबद्ध भैरवी ब्राह्मणी का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है इसके सिवा एक और भैरवी की बात भी हम सुनते हैं एक दिन श्री रामकृष्ण ने श्री से कहा आज एक भैरवी आएगी उसके लिए एक कपड़ा रंग रखना उसे दिया जाएगा उस दिन काली मंदिर में भोग आदि समाप्त होने के बाद जब वह भैरवी आई तब श्री राम कृष्ण के साथ उसकी अनेक बातें हुई वह कुछ दिन दक्षिणेश्वर में ठहर गई उसका दिमाग कुछ गरम था वह एक ओर जैसे श्री माँ की रक्षा करती वैसे ही दूसरी ओर उन्हें यह कहकर डांटती भी तू मेरे लिए बासी भिगोया भात रखा कर नहीं तो तुझे त्रिशूल से मारूँगी यह सुन श्री माँ डरती पर श्री राम कृष्ण कहते डरो मत वह यथार्थ भैरवी है इसी से उसका सिर कुछ गर्म है किसी किसी दिन भैरवी इतनी भिक्षा मांग कर लाती कि सात आठ दिन तक उससे चल जाता काली मंदिर के की उससे कहते माँ तुम भिक्षा के लिए बाहर क्यों जाती हो यहीं से ले सकती हो भैरवी कहती तू मेरा मामा कालनेमी है तेरी बात का विश्वास क्या जब नव्वत खाने में श्री माँ और लक्ष्मी देवी एक साथ रहती थी तब श्री रामकृष्ण रात्र के तीन बजे धाऊ तल्ले की ओर शौद जाते समय नौबत खाने के पास आकर पुकारते थे अरे लक्ष्मी उठ रही उठ अपने चाची को भी उठा दे कब तक सोएगी सवेरा होने वाला है गंगा जल मुँह में डालकर जब ध्यान में लग जा उस समय तक श्री और लक्ष्मी देवी की नींद प्राय खुल जाती अतः वे तुरंत उठ बैठती थी लेकिन जाड़े में श्री राम की आहट पाने पर श्री शायद लक्ष्मी देवी को और अधिक सुलाने के लिए उनसे कहती तो चुप रह उनके आँखों में नींद नहीं है अभी उठने का समय नहीं हुआ है पक्षी नहीं बोल रहे हैं बोल मत श्री रामकृष्ण यदि उनसे उत्तर ना पाते अथवा समझते कि अभी उनकी नींद नहीं टूटी है तो वे विनोद में दरवाजे के नीचे से पानी डाल देते तब बिछौना भींगने के भय से वे फौरन उठ जाती कभी कभी तो बिस्तर भींग भी जाता था इसके फलस्वरूप लक्ष्मी दीदी को धीरे धीरे बहुत सवेरे उठने का अभ्यास हो गया श्री के बहुत सवेरे उठने की बात तो पहले ही बताई जा चुकी है एक दिन श्री रामकृष्ण ने लीला के तौर पर माताजी के सामने अपने उच्च भावावस्था अभिव्यक्त करके उस सम्बंध में उनकी धारणा शक्ति की परीक्षा ली थी उस दिन वे दिन में श्री को पान लगाने बिस्तर झाड़ने और कमरा साफ करने को कह श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए काली मंदिर में चले गए श्री जल्दी जल्दी सारे कार्यों को लगभग समाप्त कर ही रही थी कि इतने में श्री राम कृष्ण मतवाले की भांति झूमते झूम एकदम श्री के निकट आ उपस्थित हुए उनकी आंखें लाल थी पैर लटपटा रहा था लटपटा कर इधर उधर पड़ रहे थे बोली भी अस्पष्ट हो गई थी कार्य में व्यस्त श्री समझ भी ना पाई कि वे कितने निकट आ गए हैं अचानक श्री रामकृष्ण ने उनका अंग ठेलते हुए पूछा क्यों जी क्या मैंने शराब पी है श्री माँ पीछे देख स्तंभित हो गई पर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया नहीं नहीं शराब क्यों पियोगे फिर श्री रामकृष्ण ने पूछा तो लड़खड़ा क्यों रहा हूँ बात क्यों नहीं कर सकता हूँ क्या मैं मतवाला हूँ श्री माँ ने जल्दी से उत्तर दिया नहीं नहीं तुम शराब क्यों पियोगे तुमने माँ काली का भावा अमृतपान किया है इस उत्तर से आश्वस्त हो श्री रामकृष्ण ने कहा ठीक कहा यह कहकर वे आनंद प्रकट करने लगे कभी कभी श्री रामकृष्ण श्री माँ को उच्च धर्म तत्व का उपदेश देते थे एक दिन उन्होंने श्री और लक्ष्मी दीदी से श्री राम कृष्ण लीला का वर्णन श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने के पश्चात लक्ष्मी दीदी से कहा मुझसे जो कुछ सुना तुम दोनों उसकी आपस में चर्चा करना गाय जो कुछ दिन में खाती है रात में उसी की चुगाली करती है तो और तेरी चाची दोनों यदि इसकी चर्चा करोगी तो कृष्ण की लीला कहानियों को फिर न भूलोगी सब भली भांति स्मरण रहेगा एक दूसरे दिन श्री कृष्ण ने अपने हाथ से सठ चक्र का चित्र खींचकर श्री को दिया था श्री कृष्ण को मालूम था कि श्री उनके कीर्तन आदि को देखना पसंद करती हैं इसीलिए कीर्तन आरंभ होते ही वे रामलाल दादा को अपने कमरे का नौबत खाने की ओर का दरवाज़ा खोलने का आदेश देते और कहते यहाँ इतनी भावभक्ति होगी वे सब अर्थात श्री और लक्ष्मी देवी इसे नहीं देख देखेंगी नहीं सुनेंगी तब कैसे सीखेंगी दर के बीच अंगुल पर भर छेद से श्री माँ श्री राम के कमरे का दृश्य देखती थी यह देख कि धीरे धीरे भरछेद बड़ा हो गया है श्री रामकृष्ण ने विनोद में अपने भतीजे से कहा अरे रामलाल तेरी चाची का पर्दा जो हट गया उनका भाव ग्रहण करने में असमर्थ हो रामलाल ने उत्तर दिया कि इसके लिए श्री रामकृष्ण ही जिम्मेदार हैं क्योंकि रामलाल तो उत्तर का दरवाज़ा बंद ही रखना चाहते हैं पर श्री राम कृष्ण ही इसे खुला रखने की का निर्देश देते हैं